महाराज के द्वारा सुनाई जा रही श्रीमद भागवत की अमृत कथा जिसे महाराज परीक्षित सुन रहे हैं हम भी उसका अमृत पान कर रहे हैं हम उन्हीं धाराओं में है आज वसंत पंचमी भी है बड़ा ही पावन दिन है पुराने पत्ते झड़कर जब प्रकृति एक फिर नया रूप धारण करती है उसके सुंदर मनोरम सौंदर्य का दिन वसंत पंचमी होता है आज बड़ा पावन दिन है क्या हम भी अपने अतीत के उन असत्य और अज्ञान के पत्तों को गिराकर भक्ति रस के नई कोपले जगाएंगे जीवन में एक नया वसंत लाएंगे आज का दिन अपने को वसंत का सा खिलाने का है खाली रंग धारण कर लेने से काम नहीं चलेगा हमें अपने मन को वसंत के रंग देने होंगे अतीत की चिंता ईर्षा उद्वेख बेकार की बातें उन्हें सूखे पत्तों से झड़ा देना होगा तब हम मना पाएंगे बसंत पंचमी सनातन धर्म के त्योहार पर्व और उत्सव पूजा और व्रत दिखावे के नहीं होते और जो केवल दिखावे के कही करते हैं उन्हें हम ढोंगी कहते हैं। हर त्योहार प्रत्येक व्रत प्रत्येक कथा का को जीवंत करने के, करके जीने की बात होती है ये त्योहार नहीं है ये हमारे प्रेरणा के दिन है हमें में लाने वाले हैं हमें याद दिलाने वाले हैं कि तुम्हें भी वसंत की भांति सूखे पत्तों की तरह अतीत की हर स्मृति को हटाना होगा और प्रभु की नित्य व्यक्ति की नई को तुम्हारे जीवन में खिले और फिर पुष्प खिले तप और साधना के तो वसंत वसंत होगा संप्रदाय खाली भजन गवाते लेकिन उनको भजन गाने से किसी का कल्याण नहीं होता जब वो भजन को जीने लगता है तभी उसका कल्याण होता है उसी में डूब जाता है वही उसका जीवन बनता है तभी कल्याण होता है क्योंकि गाना के नहीं जीने की बात है क्या हम जी पा रहे हैं हमें अपने आप से पूछना और यदि हम अपने साथ ईमानदार नहीं जीवन के क्षणों के साथ हम ईमानदार नहीं है तो फिर हम किसकी सदी हो सकते हैं सुखदेव जी महाराज की कथा अवेद की इस पावन गंगा में एक एक ऋषा हम अमृत पाठ करते चल रहे हैं हर ऋषा अपने में एक अमृत का कुंड है लबालब भरा हुआ एक बूंद अमर करने के लिए काफी है लेकिन हम सुन तो लेते हैं पी ही तो नहीं पाते है पी लें अमर ऊजा सुखदेव जी महाराज अपने कथा सुना रहे हैं भक्ति रस की कृष्ण की कथा में है भागवत की और वो बताते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को परीक्षित कौन है इस जीवन रूपी परीक्षा में हम सब भी तो परीक्षित हैं और सत्य जिसमें कोई आवरण नहीं है वही तो नंगा सुखदेव है हमारा विवेक विवेक हो झीण होकर करके जीना पशु से भी नीचे जीना है हमें अपने विवेक को कभी खोना नहीं है यही तो कथा है ये दिखावा भक्ति स्वयं होती है इसका कोई प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता उन्होंने भीतर बैठा है देख रहा है तो दिखावा भक्ति में सच्ची भक्ति में हमें डूबना होता है और वही भागवत की कथाएं हैं जो परीक्षित जी को सुना रहे हैं भगवान शिवदेव हमारे वो कहते हैं कि राजन जिनके मन विषयों में लगे हैं जिनके मन एकाग्र नहीं है जो हर क्षण एक नया राग एक नया रंग एक नया ढंग ढूंढ रहे हैं उनके लिए भक्ति अति दुर्लभ है वो नहीं पा सकते भक्ति के लिए तड़प हो भक्ति के लिए समर्पण हो कहना इसी में डूब के जीना है संसार तो जैसे बनेगा जी लेंगे वहां तो निभाना है निभा देंगे लेकिन इस रस को कभी नहीं जानेंगे जो भी ड्यूटी भगवान चाहेंगे जिसके प्रति चाहेंगे हम कर देंगे स्थिति पर के ऊपर, लेकिन हम उनके भजन गीत नहीं बनेंगे और नहीं उनको गाएंगे न सोचेंगे सदा उनके रस में रहेंगे क्या हम रह पाते हैं तो भक्ति अभी शुरू नहीं हुई है अपने को झूठे दिलासे न दे बैठना क्योंकि ऐसे व्यक्ति का फिर उद्धार नहीं होता है जो खुद अपने को अंधा बनते देखे उसे आंख कहां पाएगा वो अंधयोनियों में जाएगा वो इसलिए अपने आप को कोई झूठे दिलासे मत दो अपने से पूछो कि मेरी तरफ हर क्षण उसे पुकारती है उसके मनोहारी रूप में, में बसती है क्या और सारे संसार को मैं विरक्त भाव से ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी निभा पा रहा हूं क्या नहीं तो मैं आसक्त संसार जी रहा हूं भक्ति रस पाया नहीं है अभी नहीं आया हूं इसीलिए तो अमृत के धनी कल से एक बूंद अमर करने को काफी है और वेद की इतनी ऋचाएं अब तीसरे ऋषि में हम गए हैं एक एक कुंड हमारा सामने से गुजरा है और हम एक बूंद नहीं पी पाए है उमर जा रही है अब नहीं पीएंगे तो कब पिए अब नहीं पाएंगे तो कब पाएंगे हमें अपने तो हम से पूछ रहा है जो अपने से नहीं पूछ रहा है वो अपने साथ विश्वास विश्वासघात कर रहा है वो अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है वो फिर वो मित्र किसका है हमें पूरी ईमानदारी से अपने को पूछना है कहा कि कन्हैया के साथ बालक अब खेलने जाने लगे हैं गाय चराने जाते हैं भगवान वासुदेव के साथ में जाते हैं नन्हे से है कन्हैया नंद बाबा से भी बहुत वो सवाल करते हैं कंस है उसके असुर सजा सताते रहते हैं गरीब ग्वाल बाल हैं उनका उनसे टैक्स के रूप में कर के रूप में वो मक्खन दूध सब ले जाते हैं अगर यदि न पहुँचे तो कंस के जो असुर हैं और कंस जो है वो उनकी गायों को भी उठा ले जाते हैं और उनके गांव को भी तहस नहस कर डालते हैं इसलिए गोपियाँ और ग्वाले सब बच्चों से भी मक्खन दूध छिपा के रखते हैं ये गोविंद को पसंद नहीं है उनका कहना है कि गौं पर पहला अधिकार उन बच्चों का है जो उनके बच्चे हैं। दूसरा अधिकार हम बच्चों का है जो उन्हें चराते हैं उनकी सेवा करते हैं कंस को कौन होता है इनका दूध और मक्खन छीन के ले जाने वाला मन समझाते हैं कि वो आत है सबको तंग करेगा लेकिन कन्हैया कहते हैं कि हम कंस के यहाँ दूध दही मक्खन अब नहीं जाने हम बछड़ों को खोल देंगे जिससे वो गवों का दूध पी जाए और जो भी चुरा के मक्खन रखेंगे वो हम बालक खाएंगे बंदरों को खिला देंगे कंस के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ये बच्चों की चित है और जब तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो तुम कंस ही तो टैक्स लाओ यह भावना ही ये दूषित भाव ही कंस भाव है जब हम नारायण के हैं हमने तो अपना धर्म निभाया गोविंद जा ने लेकिन आज हम कंस ही जीना चाहते हैं कृष्ण ही जीना चाहते हमारे मठाधीश भी चेले चलते से बिना नहीं रह है पाते हैं हमें गोविंद का होकर जीना है ना ही ना। जैसे रखेगा रहेंगे उसकी मौज बनके जिएंगे हमारे कर्तव्य में हमारी ड्यूटी में खोट ना आए आगे वो जाने हम बदले नहीं करें यही भक्ति की राह है लेकिन हम लोग हर जगत में उसने कुछ किया नहीं है भावे नहीं करेंगे उसने ऐसा किया तो हम वैसा करेंगे ये कौन सा भाव है कौन सा भाव है और किस भाव में जीते हैं हम सब लोग अरे बताओ ना भाई हाँ मुंह सही गई हाँ हमें इस भावना से नहीं जीना है बदले नहीं देने बदला लेने वाला पाप करने वाले से भी बड़ा पापी होता है वह सारे पुण्य गंवा बैठता है जब भी किसी आदमी ने आपके साथ अत्याचार किया वो एक घटिया आदमी है उसका पतित भाव है लेकिन जब आपने बदला लिया तो आपने भी तो सारे पुण्य गंवाए और आप भी उतने ही पतित हो गए इसलिए इस भाव को कभी जगह नहीं रखने तो बच्चों ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे जिनका अधिकार है उन्हें को मिलेगा और गोपियां परेशान हैं बच्चे मक्खन चुरा के खा जाते हैं ही फोड़ डालते हैं पंस को कैसे भेजो बर्बाद कर देते हैं जो माखन चोरी की कथाएं हैं उसका पृष्ठ सत्य मात्र इतना है बच्चों के साथ कन्हैया गए हैं गौएं चरा रहे हैं जंगल में वहां जाते हैं तो नाना प्रकार के असुर लीलाएं हैं कंस को भी पता है कि जिसने पूतना को मारा है हम ये कथा कर चुके हैं जिसने हाँ पूतना माने पूत माने पवित्र और ना माने नहीं मेरे विचारों की आचरण की अपवित्रता मेरे मन के झूठ और कपट पूतना ही तो है वह हर विचार जो मेरे जीवन को और भक्ति को मैला कर रहा है विष मिला रहा है वो भाव पूतना भाव है और आज हम झूठ और कपट के बिना जी नहीं पाते हैं सुबह से शाम तक बिना सोचे बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे क्यों ये आदत क्यों डाल ली हमने हम पूतना बन के क्यों जीना चाहते हैं हम सबको अपने से पूछना होगा त्रिणावर्त त्रीण माने तिनका और आवर्त माने बवंडर ये त्रिणावर्त कौन है हर बात में उत्तेजित हो जाना हर बात में ऐठ जाना हर बात में आवेश में आ जाना त्रिणावर्त बन की जीना है असुर भाव है ये ये हमने पढ़ा फिर शक्टासुर को जाना शकट कहते हैं एक छोटी सी गाड़ी जिसे अकेला बछड़ा खींचता है और हम में हर कोई अपने जीवन की शकट स्वयं खींचता है न कोई साथ आया न साथ चाहेगा। यदि इस शकट को हमने ईश्वर मान लिया है तो हम सब शक्टासुर हैं कि मेरा घर भरे मेरे को ये मिले मेरा ये हो जाए और भगवान को नीचे डाल दे कोई मतलब ही ना रहे तो असुर आ जाएगा और शकट तहस नहस हो जाएगी यही तो तुम सबकी दुख और पीड़ा स्वामी जी मेरी शकट लूट गई हाँ जो बटोर गया हाँ पकड़े बैठे हैं एक्साइज वाले असुर आ जाए भगवान कहते हैं शकट भरने में दोष नहीं है जरूर भरो लेकिन मुझे नीचे मत डालो ऊपर बिठा लो तो ये कभी नहीं पलटेगी ऊपर बिठाने का अर्थ कि मेरे होकर शकट भरो रहो मेरे शकट के मत बन जाना नहीं फिर उलट जाओगे तो नाना असुर भेजता है कंस ये मोआंद मिथ्याभिमानी मन ही कंस है वसुदेव कहते हैं अग्नियों का देवता आत्मा और देवकी कहते हैं ब्रह्म ज्वालाओं को और आज भी शरीर रूपी जेल में वसुदेव अर्थात आत्मा और देवकी ही यज्ञ के द्वारा बालक बनाते हैं मम्मी को उंगली बनाने नहीं आती बाप अंगूठा नहीं जानता इनसे पूछो तुमने बेटा बेटी कब बनाए थे हर नपुंसक को दम है कि वो मम्मी पापा है सिवाय एक प्रभु के कोई नहीं बनाता है उसे अच्छे बच्चे को संस्कार देना ईश्वर मान करके उसके जीवन को ईश्वर में बनाना और उसे धरती का भगवान बनाना ये यशोदा और नंद भाव जो है यही हमारे कर्तव्य है यशोदा हम उसके जीवन को यशस्वी बनाए वो सबके यश का कारण बने वह धरती का अमृत हो और नंद कहते हैं नंद आए तो आनंद हो सबका आनंद कंद बने हो यदि ये संस्कार हमने अपनी औलाद को नहीं दिए हैं तो हमने धरती के सबसे बड़े अपराध किए हैं बच्चे नहीं हम दोषी हैं ये लीला कथाएं मेरे घर आंगन को गोहरती थी मेरे जीवन को धोती और पवित्र करती थी ये कथाएं नहीं है ये हर घर का अमृत है और दुर्भाग्य है कि आज आदमी की मानसिकता इतनी बौनी उतर गई है कि कल छात्र गुरुकुल में पढ़ के समझ पाते थे और आज आप बुढ़ापे तक कन्हैया काम मिलेंगे स्वामी जी बोलो सारी कथा सुना दी और पूछ रहे हैं जानकी जी किसका पिता थी क्या बताऊं इनको अपने को नहीं जानेंगे अपने को नहीं पढ़ेंगे हा इन्हें सस्ता चाहिए लॉलीपॉप कथाएं चाहिए इनको ये ढुलना नहीं चाहते ये पवित्र नहीं होना चाहते क्योंकि ये इनकी समझ से परे जो है तो पूछो मनुष्य की योनि में हूं या पशुवत जी रहे यह अमृत है तन को मन को विचारों को धोकर सचमुच अपने आत्मा ईश्वर से जुड़कर देवयान कहते हैं देव माने आत्मा आत्मयान से गमन हो न कि पित्र यान से उन पेड़ों की लकड़ियों पर जिनके अन फल से बने हो तो भटको फिर से दो यान है वो हमने बड़े विस्तार से पढ़े हैं कि क्या मैं अपने साथ भी ईमानदारी से जी पा रहा हूं अगर रावण बन के अर्थात आसक्त होकर के ईश्वर भजा है तो ईश्वर के हाथों मारा भी जाऊंगा धिकारा भी जाऊंगा उनका हो नहीं पाऊंगा मुझे सोचना है मेरे जीवन को धोती हुई ये अमृत कथाएं हैं बड़े भाग्यवान हैं जो इसे पी पाए और ची पाए बालक गए हैं खेलते घूमते हुए जंगलों में जंगली फल खाते घूम रहे हैं गाय और बछड़े चल रहे हैं तो क्या देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी अजीब सी गुफा है तो बालक कहते हैं कहना चलो इसमें प्रवेश करते हैं देखें इसके भीतर क्या है बलराम जी साथ में नहीं कन्हैया मना करते हैं कि इसमें मत जाओ जो देखने के जानने और सुनने के लोग में फंसते हैं वो भी भक्ति रस गवा देते हैं ये कथा है जरा देख तो ले उसके घर में क्या हो रहा है नहीं मन करता तुम लोग हाँ जरा वहां झांक ले उनकी सुनिए अरे गया काम से ये अंधीर गुफा है फिर अंधकार ही अंधकार है और एक घुटन भरी मौत है लेकिन हर घर सूंघना और झांकना हमारा जिंदगी का स्वाद बना हुआ है कुछ गलत तो नहीं किया गया मैं। जब तक चार घर की सुनना ले हमें चैन नहीं आता आज बात यही लीला अधिकार है भगवान बालकों को कन्हैया मना करते हैं कि भीतर मत जाओ वो नहीं मानते और वो गुफा के भीतर चले जाते हैं और वो था असुर राज अगुर और बालक उसके मुंह में चले गए और उसने मुंह कर लिया बंद और उसके भीतर अंधेरे में सारे बालक जो थे घुट के मर गए कहा ऐसे मर जाते हो तुम सब क्योंकि जो दूसरों की सुनते अघाते नहीं हैं वो अगासुर के पेट में समाये रहते हैं और वहीं मर जाते हैं उनका उद्धार नहीं होता है कथा का भाव समझो जरा इसकी सुन ले जरा उसकी कर ले जरा वहां हो आए बोला इसे अगासुर खाएगा इसे ना मिलता गोविंद और तमाम आम्र आघासुर ने खाए हैं तुम्हारी उम्र की हर क्षण तुमने अघासुर भक्ति करी या कृष्ण भक्ति की पूछो तो अपने आप से ये मेरी कहानियां हैं ये सत्संग कथा जीवन के सत का संग कराने वाली कहानियों को ही हम सत्संग कथा कहते हैं ये तोता महना की कहानी नहीं हातिमता की कहानी है भजन गाने से नहीं भजन जीने की बात करो भजन के जो शब्द हैं उन्हें पियो उन्हें भीतर बीजो और कोपलों को फूटने दो नए अंकुर फूटे और तुम्हारे जीवन में भक्ति की खेत लेलाए तुम भक्त कह दिखावा कोई भक्ति नहीं होती और जो हर घर की सुनना चाहते हैं उन्हें ईश्वर कभी नहीं मिलता वो भी जाने जरा घुस के देखे तो क्या है और जिसने घुस के देखा उसे आघासुर ले गया और तुम सुबह से शाम बस यही करना चाहते हो भक्ति कैसे कर पाओगे सोचो विचार करो ये बात अलग है कि बाहर निकलते ही वही करोगे पर थोड़ी देर सोच तो लो जस्ट फॉर ए चेंज एक बदलाव के लिए सोचो ये अघासुर का मुंह है तो जब भगवान देखते हैं तो नारायण भी जब देखा कि बच्चे जा रहे हैं तो भगवान भी उसी के पेट में चले गए और उन्होंने वहां जाकर के अपने रूप का विस्तार किया और अघासुर को फाड़ के मार दिया और बच्चों को प्रभु ने अपनी कृपा से पुनः जीवित कर दिया और इस प्रकार अघासुर लीला है कि हमें भी अपने जीवन में इस अघासुर मनोवृत्ति का विनाश करना है मैं इसका भक्त नहीं लड़ूंगा मुझे आज कसम खानी है खाओगे सोचो सोचो सोचो कोई बात नहीं झूठी ही कसम खा लेना कोई बात खा तो लेना कहते हैं करत करत अभ्यास दे जड़मती होत सुजान झूठी ही कसमें खाओ कल शायद सच्ची खाने का भी साहस आ जाए कितना किसी के घर देखना है ना झांकना है अघासुर की पेट में अब नहीं सबाना है उसके मनोहारी रूप में उसकी सुंदर मुखाकृति में उसकी सुंदर कल्पनाओं में उसके सुंदर भाव में एक प्यारी सी जगमगाती सी दोपहरी में एक उम्मीदी सी सजी सांझ में छिए हम तो गोविंद में जाए हमें दुनिया से क्या लेना हमें तो गोपाल चाहिए न झांकेंगे किसी के घर कोे देंगे किसी के यहां हम तो सत्य के सामे ही डूब के छिहेंगे हम पाप सुनेंगे भी नहीं जानेंगे भी नहीं क्योंकि सुनने और जानने वाले भटक जाते हैं अगासुर का अर्थ समझो अघ होता है अर्थ लिखो अघ पाप अज्ञान अंधकार अगबाने पाप अज्ञान और अंधकार और असुर माने सुरत्र से हीन अपवित्र विचार स्वभाव मनोवृत्ति यही अनासुर है जो दिन रात मुझे खाए जाता है दूसरों को हर जगह झांकने की मनोवृत्ति अज्ञान के वशीभूत संसार को ही जीने की इच्छा लालसा अघासुर के मुंह में समाना है हमें ये पाप कदा भी नहीं करना मेरे भोजन खा लेने से मैं तो तृप्त हो सकता हूं दुनिया तो नहीं तो मुझे मुझ में ही तृप्त रहना है मुझे ना दूसरों का भोजन देखना आचार न विचार जो मेरा धर्म है वही मुझे स्थिति प्रज होकर बिताना है और उसके मनोहारी रूप में उसकी सुंदर कल्पनाओं के सुख में उसके रोमांच में अपनी कल्पनाओं को सुंदर से सुंदर तक बनाकर अपने कर्तव्यों को करते हुए इस धरती पर उसका निमित्त बनके के चीना है तो मुझे भक्ति मिलेगी और हर घर झाकूंगा हर जगह सोमता फिर और तो इसमें क्या है कि कभी अघा नहीं सकता जितना सुनूंगा उतनी भूख बढ़ेगी तो अघासुर में ही जाना होगा और आज हम सहानुभूति का नाटक करते हैं दया का भी नाटक करते हैं जिम्मेदारी भी हमारी स्वांग है सच क्या है अघासुर मनोवृत्ति के मशीभूत ऐसा करते हैं स्वामी जी इसकी चिंता है ना मैंने कहा अगासुर के मुंह में बैठ के नाटक कर रहा है पूछ क्या तू अपने ही शरीर का एक रोया बना सकता है रोमकूप बना पाएगा तो चिंता तुझे होनी चाहिए कि नारायण को बनाने वाले तू अपनी ड्यूटी कर लेकिन नहीं ये अगासुर भटकाता है ये अगासुर मुझे चौधरी बनाता है मैं नहीं हूंगा तो शायद ये धरती पर कोई ठीक से जी ही नहीं पाएगा मैं यही हूं बाकी सब गलत है ये क्या मनोवृत्ति है ये अघासुर मनोवृत्ति है जो भक्त हैं वो अपनी मौज में रहते हैं ना देखते अच्छा ना देखते बुरा क्योंकि उन्हें फुर्सत कहा है उनके मन में तो मन हारी सजी है अब ड्यूटी है किसी ने कहा ये कर दो तो भाई कर दिया की भावना नहीं हमने इतना नारायण भाव में किया है वो जो करे उसकी मर्जी ना करे तो ईश्वर तो है ना करने वाला ये भाव है इस भाव के बिना मठाधीश को भी भक्ति नहीं मिलती बेटे यह अति दुर्लभ है जो चेले और चंदे में बैठा है वो चंदा भक्ति चेला भक्ति कर रहा है जो मनोहारी रूप में चरणों में बैठ गया है और जिसने प्राणी मात्र की चरण रस को माथे से लगा लिया है वही भक्ति कर सकता है भक्ति अति दुर्लभ है और याद रखो जिन्होंने मन के घड़े को सांसारिकता और आसक्तियों से खाली नहीं किया जिनका घड़ा ही खाली नहीं उसमें भक्ति रस भरेगा कैसे तुम तो मुझे भरे हुए घड़े में पानी भर के दिखा सकते हो एक बूंद नहीं जाएगी जो पहले ही तो जो आज इस सत्संग में अपने को खाली करेगा वही तो भक्ति रस में अपने को भरेगा क्योंकि तो जिन्हें जिनके घड़े पहले ही भरे हैं वो क्या सुन पाएंगे क्या जान पाएंगे और कहां से इस अमृत रस का पान कर पाएंगे तो कसम खाना और संकल्प लेने का अर्थ है घड़े को उलीचना कि आज से अगासुर भक्ति छोड़ी आज से अघासुर हमें नहीं सताएगा आज से अघासुर में हमारा मन नहीं बसेगा हम बेकार की बातों में अपना समय नहीं लगाएंगे और हम हर घर की बुराई और निंदा में नहीं लाएंगे हम किसी के जीवन में आग और नहीं विष नहीं डालेंगे तो हम अघासुर भक्ति नहीं करेंगे और जो अघासुर भक्ति करते हैं उनकी सारी भक्ति ईश्वर पूजा सेवा सब अघासुर पाता है गोविंद को नहीं मिलती ये सदा याद रखना कि तमाम उम्र जो तुमने भजन गाए हैं वो अघासुर में खाए कन्हैया को नहीं, नहीं मिला है कुछ भी तो क्या भगवान को भोग नहीं लगाना है क्या उनके चरणों में नहीं बैठना है क्या उनकी कभी भक्ति नहीं करनी है हमें अपने से पूछना होगा कि हर दिन हर क्षण जीवन का जा रहा है लोभ लालच बदले की भावना कपट झूठ और दम दूसरों की बुराई और निंदा करके प्रसन्न होने की मनोवृत्ति ये अघासुर भक्ति तेरी कब जाएगी अरे तू कब गोविंद का होगा जो तुझे भस्मे से अन्न में अन्न से दुर्लभ तन में लाया है मानव का रूप दिया जिस वो जो आज भी बन के शबरी का राम तेरे जूठे भोजन को आत्मा होकर रक्त में बदलता है तुझे तो सांस धड़कन और जीवन का क्षण देता है तू तो आज भी उसका क्यों नहीं है हमें पूछना है अपने आप से कहा राजुर बड़े बड़े तपस्वियों मुनियों की भी भक्ति खा लेता है ये छलिया है ये असुर है मायावी है ये नाना रूप भर लेता है और हम जानते हैं कि रावण ने भी जब जानकी का अपहरण किया था तो सन्यासी का रूप भरा था मायावी हर रूप भर लेते हैं। हमें अपने विवेक को सुखदेव नहीं कोई झूठ कपट नहीं थोड़ा सा सोल गया तो आधा सुर ले गया बुराई बड़े हल्के कदम आती है छोटे छोटे लगता है इससे तो कुछ नहीं होने वाला कर लड़ हम भूल जाते हैं तुमने आज जरा से झूठ को टिकने दिया है जरा सी बुराई को जगा दी है कल ये पूरे घर में छाएगी और तेरी जिंदगी महाविनाश को जाएगी लिए बीमारी को शुरू में ही रोका जाता है बुमारी कहते नहीं है कि निदान अच्छा है इलाज से कहीं पहले से ही तुम उसका उपचार कर लो अर्थात समझदारी कर लो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो लेट अस प्रिवेंट से पहले ही वो क्या आने लगे क्योंकि घुस गए तो जितनी देर टिकेगी उतना तो नुकसान करी जाएगी और उस नुकसान की भरपाई फिर तुम कदापि नहीं कर सकते कारण कि जितने दिन तुमने बुराई झूठ और कपट में बिता दिए हैं क्या हमें दोबारा पा सकते हो तो उतने दिन तो गए उतना पाप तो बढ़ गया इसलिए हमें सोचना है हमें विचार करना है और वेद की रिचा को भी ले इसी में हा तो पूर्व की ऋषा से चलते हैं एक ऋषा पीछे से और हम दूसरे सूक्त में हैं और हमारे ऋषि हैं हमारे पावन ऋषि हैं वेद के सुनाशे आजीर गति सुनाशे और ये ऋषि अपनी कथा सुनाते हैं बताते हैं ये अपने जीवन की बताते हैं कि कैसे हम ऋषा तू तक आए इसलिए सुनाते हैं कि तुम भी सुनो चलो यहां तक आ जाओ तुम सुनने की बात नहीं है सुन के पचाने की है पचाकर जीने की बात है तो ये अवस्था आती है तो पिछले रविवार की रिचा है मानो बधाए हत नही हीश मां नश्य ना मन में मानू बधाए हमें काटने हैं वास बंधन अघासुर के पोतने के त्रिणाव्रत के शकटासुर के और भी नाना असुर जो हम आगे कथा में पढ़ेंगे क्योंकि जब तक ये असुर रहेंगे सुरत नहीं आएगा गोरों में नहीं मिलेंगे जीवन व्यर्थ हो जाएगा और हम सब जानते हैं कि पैसा धीला मकान एवडी कोई साथ नहीं जाती शरीर को चमड़ों को भी उधेड़ लेती है कुदरती पर छोड़ के जाना होता है मेरे साथ जाएंगे तो तप के क्षण साधना के क्षण एक ईमानदार भक्ति एक टोबा हुआ रस एक प्यारा सा का स्वभाव मन के स्वभाव को हैं उन्होंने सब कुछ खो दिया है कहा मानो बधाई हत न सारे बंधनों से जो मैं बंधा हुआ हूं और जो मेरी हत्या कर रहे हैं मुझे प्रभु से अलग कर रहे हैं अगासुर के मुंह में ले जा रहे हैं आज इन बंधनों से ईश्वर हम छूट पाए हमारे संकल्प मजबूत हो हम ईमानदारी से सत्संग को पी पाए और जीवन में उतार पाए जहिलनाश से जेहिल कहते हैं असत्य ज्ञान अरे जेहिल जाहिल समझ लो हाँ आजकल कहते हैं ना जाहिर हो जेहिल ये जो असत्य है अज्ञान है लोभ है ये हमारी सड़ी हुई गंदी मनोवृत्तियां हैं ऐसी जो हमारी वृत्तियां हैं री रधा आज इनको हमारे जीवन से मन से विचारों से हम निचोड़ करके अलग कर दे मिटा दें टपका दें इसको ये विश्व ये नवाग जो जीवन का है अब और रहे हम में ये आज ही मिट जाए से हृणानासणानास का अर्थ करते तो लज्जित होना शर्मिंदा होना आज यदि हम अपने ही आत्मवालाओं के सामने वो यज्ञ कुंड आत्मा जिससे हम उत्पन्न हुए हैं आज अगर हम, हम उसके सामने यदि हम उसके सामने लज्जित अपमानित नहीं होना चाहते हैं तो चलो आज ये सारे असत्य का ज्ञान मिटा दें और फिर क्या करें आज की रिचय में आए कहा वे वे वे ते मनो रथी न संदिता गिर भीर वीमा हे ये आज की कि जब हम ऐसा कर ले तो क्या हो वी मिल माने विशिष्टता से व्यापकता से पूर्ण होते हैं पूरी तरह से विदय कर दे अपने काया को रोम रोम से से मिल जाए हम उस अनंत आत्मा में ते, ते तुमने हे गोविंद आप में लेकिन उससे पहले हम पाप को छोड़ तो पाए धुल तो पाए तभी तो हम आपको अर्पित हो पाए और वो हम बोला नहीं चाहते वही तो जीना चाहते हैं हम चौधरी बने सब हमसे काम कराए हा सब हमको कहें कि हम बड़े सिद्ध हैं बड़े पीर हैं हमारी इज्जत बड़े इसके लिए हम भक्ति को स्वांग करें नक्त वही है जो सब में मिटा हुआ है भक्त वही है जो सम्मान नहीं लेता है भक्त वही है जो हर कार्य का शुभत्व का श्रेय गोविंद को देता है कि मैं तो निमित हूं और जो अपने झूठे बंध के लिए स्वाल है, उससे बड़ा ढोंगी कोई और नहीं होता है और उसके पाप फिर क्षमा नहीं होते इसलिए कहा मानो बधाई हत्या पहले सारे बंधनों को इस असत्य और अज्ञान के विषयों को काटे और अपने अज्ञान को जाहिर पने को जिही अटैचमेंट्स को आसक्तियों को विषयों की तरफ भागने की मनोवृत्ति को बुराइयों में जाने की वृत्ति को ऐसी अस्य इस ऐस प्रकार की सारी गंदी मनोवृत्तियों को री रहा निचोड़ डाले मां से और कभी लज्जित नाऊ अपनी आत्मा के सामने ठीक है संसार हमें गाली दे कोई बात नहीं लेकिन मेरा गोविंद उसके सामने मैं शर्मिंदा ना हूं ऐसा कुछ ऐसा कदापि ना करूं कि मुझे उनके सामने लज्जित नहीं पड़े ऐसा प्राप्त तुम्हें कभी ना करूं कहा कर जब ऐसा हो जाए तो क्या वो वे वो ही कहा मनो कि तब रोन रोन मेरा तुमने मिले मनो और मेरा मन भी तुमने लाकर बैठ जाए मनो मनो मनो यहां मन को तुझे स्थित कर दे फिर अघासुर के पीछे न जाएं। जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं वो भगवान नहीं पाएंगे जो भगवान के पीछे भाग रहे हैं दुनिया भी पाएंगे गोविंद भी पाएंगे और जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं वे सारे भक्ति गंवाएंगे न संसार पाएंगे न ईश्वर पाएंगे तो कहा, वी, वी, कहा ते मुझे जो रोमांच मिले रोम रोम उसका आनंद मिले रोम से मैं बोल मिल जाए। मेरी हर सांस उसमें बस जाए क्योंकि तो उसी ने तो बनाई है उसी को तो छू के आती है जीवन का हर क्षण जो जीवित है वो उसका संकल्प ही सौगंध ही तो लेके आया है वो ना होता क्षण तो कहां होते भस्मों में तंग लौट गया होता और मैं प्रीतियों में भटक रहा होता तो मोदी गाय ती मानो रथीर अश्वम रथीर माने रथ कहते हैं शरीर को रथीर माने रथ का स्वामी जो है अर्थात जीव आत्मा उसमें बैठा है तो तुमने हम सब रथीर हैं हम रथ माने शरीर रथ माने वो रथ भी होता है ना लड़ाई में चलते हैं जिन्हें घोड़े खींचते हैं इसीलिए हमारे भाषीकारों ने समझा कि ये पही वाला है और आगे घोड़े जुते हैं तो वही सब लोगों में भाषी डाले ना कहा रथीर शरीर एक रथ है बताया था ना कि मन ही दशरथ और मन ही दशानंद रावण है शरीर रथ का मन जो है अगर उसने दसों इंद्रियों को लगा लगाई है तो मन क्या है और अगर मन दस मुंह बना बैठा है दस इंद्रियों को और सारे संसार का भक्षण करना चाहता है तो दस मुंह वाला ये मन क्या बना रावण है दस रथ तो रथ माने शरीर रथ माने शरीर तुम सब के शरीर इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं रथ डिक्शनरी में भी यही मिलेगा संस्कृत शब्दकोश में तो कहा रथीर रथीर माने रथ वाला रथ पर बैठा हुआ है अर्थात कौन बैठा है जीवात्मा अश्वम आ आमाने अश्व माने यहां घोड़ा नहीं है आ माने रहित अश्वामानी मृत्यु मुर्त्य। मृत्यु से रहित हो अर्थात अमर हो न और न ना नाश को जाए न कटे न बंधे न नष्ट हो न द्वारा विषय और मायाओं के द्वारा पीछा जाए ये रथीर जो है ये जीवात्मा जो है ये जुड़े रोम रोम रोम से बंधे मन को बांधे और उस अमर आत्मा के साथ जुड़े न संधतम और फिर विषयों में जाके अपने जीवन के क्षणों का नाश्ता आज क्षण नष्ट हो रहे हैं कल तुम हो जाओगे जब क्षण खत्म हो जाएंगे तो तू तु, तेरा भी तो सारा अस्तित्व तो मुक जाएगा हर सांस जो जा रही है हर क्षण जो बीत रहा है क्या फिर मिलेगा तुम भी के मैं संतन एक सांस भी बर्बाद न हो नष्ट न हो कटने ना पाए मेरी न कोई अघासुर न पूतना न कोई असुर और आए ये विषय ही ये गंदे स्वभाव ही तो मेरे असुर हैं अगर एक रावण को मारना होता तो नारायण इच्छा करते तो सुधर जाता इच्छा करते तो पैदा ही ना होता जिनकी इच्छा से सारे लोग ग्रह प्रकट होते हैं उन्हें धरती पर आकर उसे मारने की क्या जरूरत थी वह लीला के लिए आए कि रावण हर देव में बैठा है और हर देह को मारना है तो इसलिए नारायण को नीला करनी है और तुम तो कि खाली भजन गाने हैं और रावण जलाने हैं क्या थी? रावण बल की राम की भक्ति ये कौन सी भक्ति है अगर एक रावण को मारना होता एक कंस के भार से यदि धरा को मुक्त करना होता तो महान विष्णु को कृष्ण रूप में अवतरित होकर लीला करने की क्या जरूरत थी लेकिन ये यह निर्द मिथ्याभिमानी मन कंस बनकर के हृदय में बैठा है तो ये मैंने इस मन को भी तो सुधारना है इसलिए प्रभु लीला करते हैं और हम हैं कि लीला का अर्थ भी नहीं जानते लीला से अपने को माँते होते भी नहीं है और उल्टे सीधे नाटक भजन गा के सोचते हमने सत्संग कर लिया आस्था सीरियल में ही आजकल लोग धूप दीप कर लेते हैं हमने सुना तो भगवान को मोह समझते हो तुम ठग लोगे जैसे तुमने परिवार ठगे अरे ठगे जा रहे हो उम्र जा रही है तुम्हारी अपने को संभालो अपने को धो डालो तो कहा न समेत हम अब फिर विषयों में न बने हम हम उनमें ना मारे जाएं हमें असुर ना खाएं और असुर खाते हैं आप सबको तो 12 दिन का सूतक मना बढ़ा मरने लगे मौत आई कहने लगे इस जन्म का एक दिन और जोड़ो आप सूतक बढ़ाओ तो क्या मनाएंगे तेरा ही नहीं। बड़ी भक्ति है किसने स्वर्ण भक्ति करी है अब उसकी तेरह ही मना श्री कभी गंभीरता से भक्ति को लिया नहीं था बस तो दुनिया वाले यशगान कर ले बड़ी भगत है बड़ा भगत है हो गया स्वामी भक्ति करी है एक दिन और जोड़ो जब तुम पैदा हुए थे तो नाल काटने के लिए जो गाँव में दाई बुलाई जाती है बड़े पंडितों के यहां थी सबके यहां वो होती है डोम चमार अथवा धान और छठे प्रियंत जचा और बच्चा को उसका छुआ के ही खिलाया जाता है ये नियम है क्यों शूद्र के हाथ का खाओगे तुम और तुम्हारा बच्चा क्योंकि अभी तक तुमने शूद्रत्व छोड़ा नहीं है आसक्तियां विषय नहीं छोड़े हैं और जब न छूट पाए विषय और आसक्तियां मर गए तो कहा जनेऊ तोड़ दो इसे महाशूद्र घोषित करो ये धोखे है आप तो कहोगे बड़े धर्मात्मा हैं बड़े पुण्यों के साथ जा रहे हैं लेकिन कहां जा रहे हैं वो भी दिखाई देता हूं कि कहा जा रहे थे तो और कहां गए थे तो मरने के बाद की तस्वीर भी आपकी माँ आपको अब भी अब भी दिखाई देता हूं कहा तेरा करो ले जाओ उसे जिन पेड़ों के फल से और अन्न से ये बना है उन्हीं पेड़ों का यान चिपा बनाओ और इसे गमन करो ले बोले चिता की आग कहां से ना चंडाल के घर से आएगी ये चंडाल से जिया ये चंडालन रही है जिंदगी भर इसने भगवान को भी धोखा देना चाहा चंडाल के घर की आग लाओ क्योंकि तो इसने आत्मा की ज्योतियों को नहीं चाहा है तो चंडाल की आग दो दो ही आ है तीसरी नहीं है आगे तो डोंग के हसी आएगी और जो, जो कपाल क्रिया करेगा बेटा तुम्हारा उसको घर के लोग नहीं छुएंगे उसकी परेशान से भी दूर रहेंगे क्यों क्यों दूर रहेंगे क्योंकि तुम प्रेत बन उसमें वास करोगे अथवा करोगी जो भी हो दसवां पर्यंत मरते ही पहली योनि तुम्हारी काहे की है काय की है अरे बताओ ना भाई प्रेत की योनि है क्यों क्योंकि प्रेत से जिए हो उम्र तमाम तो जब सारी जिंदगी प्रेत बन के जिए तो हो तो आप पहली योनि कौन सी होगी प्रेत की योनि वो प्रेत दसवां पर्यत अपने बेटे की दे में रहेगा उसी की इंद्रियों से गीता गरु पुराण भागवत सुनेगा प्रश्चित करेगा और दसवें का भोग लेने के उपरांत यथा योनी का मन करेगा तभी तो हम उसकी दसवें में देखेंगे कौन सा चित्र बना तो किस जोनी में गया बोलो करते हो नहीं तुम तो मरते ही तुम्हारी पहली जोनी कौन सी है प्रेत की जोनी है बड़ी सुंदर योनी बोलेगी ऐसे ही जियो हो ना एक प्रेतों की तरह भक्ति को भी ठगना चाहते थे मेरा यशगान हो जाए बड़े भगत भक्ति ने भगवान कहते मेरे साथ भी प्रेत बाजी चलो प्रेत बनो मत करो धोखे मत करो विश्वासघात अंत बहुत बुरा होना है अभी से समझ जाओ अब से सत्यनिष्ठ हो जाओ नहीं तुम तो ये स्वांगी भक्तियां और ये व्रत त्योहार भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे यदि तुमने उनके भाव नहीं आने हैं तो और उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से नहीं जिया है तो ये कोई संप्रदाय भी नहीं ये धर्म की कथा है संप्रदाय धर्म में हमेशा भेद होता है गंगा नदी देखी है एक नदी है, जो सारे देश से गुजरती है उसके दोनों तरफ हजारों मठ हैं। ये मठ संप्रदाय हैं और नदी धर्म है नदी एक है मठ अनेक है नदी सरल है सलिल है किसी से भेदभाव नहीं करती गंगा मा उन्हीं के अन्न से और जल से हम सब फलते पुलते हैं हमारे घर द्वार बनते हैं संतानें वंश चलते हैं मठ से किसी के नहीं चलते नदी बहती रहती है मठ हिलके नहीं देता नदी जी मात्र से भेद नहीं करती मठ तो मेरे चेले तेरे चेले का भेद करेगा अमीर गरीब का भेद करेगा सारे भेद करेगा तो सांप्रदायों में धर्म नहीं होता ये बात सच है कि हर संप्रदाय जो गंगा के नदी पर जो मठ खड़ा है सुबह शाम गंगा की आरती करता है तो आरती सब धर्म की करते हैं लेकिन धर्म नहीं हुआ करती धर्म की जैसी भी नहीं हो सकते वो इसलिए इसे गंभीरता से जानो सनातन एक धर्म गंगा है कोई मठ नहीं है कोई संप्रदाय नहीं है 136 सौ संप्रदायों ने सनातन धर्म को स्वीकारा है लेकिन वो संप्रदाय हैं बने धर्म को मानते हैं गंगा को मानते हैं गंगा नहीं है मठ है वो इसे समझ लो अच्छे से और मठ में जाओगे तो मठ की ईट बन जाओगे गंगा का रस न पाओगे इसे अच्छे से समझने की जरूरत है कि धर्म और संप्रदायता में भेद होता है धर्म है एको ब्रह्म द्वितीय नाश थे वो स्त्री पुरुष में अमीर गरीब में जात पात में यहां तक के मनुष्य और जी मात्र में भी भेद नहीं करता और संप्रदाय तो सारे करता जाते वो लड़ाए बनाए भी भी लड़ाएगी भी और लड्डू खाएगी सुबह से शाम तक लेकिन धर्म तो चाहता है सीए राम में सब जन जाने याद रखो वो कभी नहीं लड़ाता बिड़ाता तो कहा हा तो जो धर्म को जानते हैं वो ही वेद को जानते हैं वेद की राह धर्म की राह ये गंगा के अमृत के कटोरे हैं कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि तो व्री मृली का मानो हो। भजन गा लेते हो कहती हैं राधा जी कहती हैं, यहाँ ये यह लिख दो यहाँ ये यह लिख दो अरे तूने कभी लिखा तूने लिखा पड़ोसन का की बात फलाने की निंदा बोलो ना बोलो भजन वाले ले कौन मिलेगा तुम्हें प्रेतों की जिंदगी जीना और भक्ति के स्वांग भरना तो कहा तेना मेरे रोम रोम में उसकी भक्ति बसे उसका रस फसे और मेरे मन सदा प्रभु में छाया रहे रथी और उसकी ज्योतियों में जी मात्मा जो ना हो मैं हमेशा महता रहू उसी में डूबा रहा न संदिता और कोई, कोई भी कोई विषांत जगत कोई ईशा देश लोग मो मेरा मुझे मिटाना पाए मेरा कोई क्षण भी बर्बाद ना हाँ। हो सब गोविंद से है गोविंद में रहें गोविंद हो जाए सचराचर कहा वर्ण सी नहीं शब्द का अर्थ है वैसे देवगुरु बृहस्पति को भी हम गिर भी कहते हैं गिर भी का अर्थ है जो जीवन के गुरुत्व को धारण करें तो आत्मा को कहते हैं पी। तो कि किए क्योंकि आत्मा निकला और ये मट्टी हो जाता है फिर इसकी गमुता को गुरुत्व को कोई धारण नहीं कर पाता और कहा एक ही गुरु है वंदे कृष्ण जगत वही एक गुरु है और कृष्ण कौन है घटगढ़ देड़ तो ते तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है और यही बात हम पूर्व के ऋषि में भी पढ़ कर पढ़कर प्रथम ऋषि में इंद्रो दीर्घाय चक्ष असूर्य असूर्ये आत्मा है यज्ञ आप ही महान दीक्षा गुरु है इंद्रो दीर्भा चक्षम असूर्य दृम रही है देवी देवत् हमारा उद्धार करे आसूर्य देवी आत्मा ही यज्ञ आप ही हमारे दीक्षा हैं क्योंकि आत्मा तू हट जाए तो कोई भी मेरे गुरु को नहीं उठा सकता मुझे जिंदा नहीं रख सकता चार सांसें नहीं दे सकता सत्य के रूप में आप ही हमारे गुरु हैं विशिष्ट ज्योतियों से गोमान ज्योतियों से का समूह कराकर आप ही हैं अद्रिम अर्थात क्षीण अवस्था से फैली हुई अवस्था से भस्मी के कामों से जल की बूंदों से फिर हमारा उद्धार करते हैं हमें मानव का रूप प्रदान करते हैं न पापा तो कहा गिर भीर, भीर वरुण के वरुण कहते हैं श्री सागर का देवता आत्मा ही ज्योतिर्ण एक श्री सागर के स्वामी सीमा ही मेरे हर सांस जीवन का हर क्षण आप में सीमित हो जाए आप में खो जाए आप में डूब जाए ऐसा समाव आप में कि फिर संसार देखने का भाव ही न आए आप ही को देखता रहो आप ही में मन बसा रहे और आपका निमित्त बना घर में हूं घर की सेवा करो नौकरी पर हूं नौकरी की सेवा करो बाहर निकला हूँ वना पारे सचराचर की सेवा पर निमित्त बनके के करो और सन्यासी हूं तो आप ही में समाया रहो आप ही में चलता रहो हर क्षण यज्ञ की आहूतियों से आज की रिचा है और वो गोविंद की कथा है आप सोचो आप विचार करो कि मकड़ी जाला बुनती है उसे जरूरत है क्यों बुनती है वो उसे शिकार फांसना है उसका पेट भरना है मकड़ी काये के लिए जाला बुनती है और तुमने जाला बुना है मकड़ जाल अपने चारों तरफ विषयों के कुल विचारों के तथा कथित सामाजिकताओं के कि खुद फंस के मर जाने के लिए मकड़ी से आने की तुमसे आने क्या पूछते अपने से कुछ जरा सी मकड़ी में भी समझदारी है और तेरी समझदारी अगर आ गया है खिला आदमी मकड़ी से भी निकृष्ट हो गया है जो भक्ति के खाली स्वांग भरता है पूछो अपने आप से सुबह से शाम तक शेखी बघारते रहते हैं अपने को सही मारते रहते हैं पूछो क्या मकड़ी से भी गए गह गीते जो खोजते हैं उन्हें बहाने, बहाने बहा ले जाते हैं ईश्वर नहीं दिलाते पटकाते। के दो रास्ते हैं, एक भक्ति की राह है ड्यूटी सारी वही है लेकिन हर सांस आनंद की है जो ड्यूटी वो करा ले करा ले जो नहीं है इतना सही हमें तो जाने ही है कल अरे आप यात्रा पर हैं रास्ते में आपको रोकना पड़ रहा है यात्रा बहुत लंबी है किसी के बरामदे में टिके हैं तो क्या वहां नींद करेंगे कि बेडरूम नहीं है ड्राॅंग रूम कायदे का नहीं है बोलिए तो जीवन तुम यात्रा है ये नींद में कहां से ले आए तुम कहां से लाए तुम क्या इस जन्म से पहले तुम नहीं थे बोलो और क्या मरने के बाद भी तुम नहीं आओगे तो जब इससे पहले भी तुम थे बाद में ही तुम रहोगे तो जीवन एक यात्रा ही तो है और योगी खाली एक पड़ाव है मुझे बताओ कोई पागल यात्री ही तो होगा जो क्षणिक पड़ाव के लिए सारी यात्रा बर्बाद कर दे उदाहरण देते आपको काफिला आया रुका उसमें एक मन चला था उसने कहा लाओ जरा गांव घूम ले यहां ठहरे हैं वहां मेला चल रहा था मेला तो देखना चला गया बाकी ने समझाया कि सोले सवेरे फिर उठना है ताजा तो लेना पड़ेगा बोला मैं बात भी आया ना लौट के वहां मेला देखना है वहां हो गया झगड़ा तो को जब पकड़ा गया तो उसमें वो भी, भी पकड़ गया वो भी पकड़ा गया उसमें सुबह उठा कारवा तो आगे बढ़ गया और उसको राजा के सैनिकों ने बंदी बनाया गया था सजा के बाद जब वो छूटा तो कारवां तो जाने कहा निकल गया था अब कैसे पाएगा वो और कैसे पाएगा तू मंजिल अपनी? लपने तो तुम्हें तो सारी जिंदगी को एक मेला तमाशा बनाया हुआ है समय का कारवां अपनी गति से आगे बढ़ जाएगा उससे बिछड़ा तो कहां ठोर पाएगा, कहां ठिकाना पाएगा, कहां तेरे होंगे और कहां तू होगा कभी सोचा है अरे एक छोटे से पढ़ाव के लिए सारी यात्रा तबाह करना क्या रोचित है क्या यह सही है और ये भी नहीं कि तुम बहुत अच्छे से जी पा रहे हो यह भी देखो एक परम सुख के क्षण है उसके मन मनोहारी रूप में बसे ड्यूटी कर रहे हैं ना दुख ना चिंता है उसके रूप का आनंद है उसकी ध्यान की मस्ती है सुखदेव जी महाराज द्वारा महाराज परीक्षित को भागवत अमृत का ज्ञान